एव दी देखा एवं दी बुलावी तारा उड़ भूला ईश्वर के कहीं भी मन लगाया तो अंत में पक्की बात है थोड़ी पक्की थोड़ी कच्ची आधी कच्ची साठ टका पक्की अस्सी पक्की पंचाणु टका पक्के बिलकुल कम नहीं चलेगा ओम ओम नारायण हरि हरि हरि हरि हरि हरिओम हरिओम राम जी सत्संगता का बड़ा उपकार है हजारों जन्म के माता पिता बंधु सखाओं से उतना कल्याण नहीं होता जितना संत पुरुष की कृपा से होता है इसलिए भली प्रकार ज्ञानवान का आदर पूजन करना चाहिए लेकिन आजकल तो उनसे भी लोग गद्दारी करने में पीछे मुड़ के नहीं देखते कल कलजुग की बलिहारी भगवान सबका भला करारायण नारायण नारायण नाराय ओम ओम ओम ओम ओम कोई भी विपरीत कर्म करता है ना, दूसरे के लिए नहीं करता अपने लिए करता गद्दारी गद्दार को ले डूबती है पाप पापी को ले डूबता है कपट कपटी को ले डूबता है और भगवान की प्रीति वाला भगवान से मिल जाता है पसंदगी अपनी है भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी अगर संसार का सुख सुविधा चाहोगे तो ये दुर्गुण आए बिना नहीं रहेंगे और भगवान को चाहोगे तो सदगुण प्रगट हुए बिना नहीं रहे भगवान सत्य तो सदगुण देते संसार असत है तो, तो दुर्गुण देता संसार की जितनी आ सकती उतने दुर्गुण गहरे कावा दावा भी जूती ईश्वर की तरफ चलो तो निर्ख अच्छे खप जाने वाला संसार खपा के छोड़ देता है और शाश्वत प्रभु मिलाकर अमर कर देता है सम्राट के साथ राज्य करना बुरा है न जाने कब रुला दे वासना वाला बंदा और संतों के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है न जाने कब मिला दे प्यारा ओम हरी नारायण, गोविंद प्रभु ओम ओ नमो भगवते वासुदेवाय वसुदेवायो प्रभु प्रभुदेवाय प्यारे देवाय अब सीख ले मौन का मंत्र नया ये पिहू का बिहाग सुहाता नहीं जिसने अनुराग का दान दिया उससे कण मांग ले जाता नहीं ये दे दो, दो ये दे दो ये क्या अमर शाश्वत का पुत्र होकर मरने वाली मिटने वाली चीजों का भिखारी कब तक बना रहेगा तू तो, तो अमरता का सिंघासन पाने के लिए आया लल्ला, लाल्दा ललिया लालिया तुम संसार की आशक्ति में पचो बेटे प्रभु प्रेम रश प्रभु ज्ञान में प्रकाश में जियो प्रभु मैं हो कर जियो क्यों तुच्छ जीवों की नकल करो जॉब है नौकरी है इदर है है इधर इधर भटक भटक के क्या मिल जाएगा वो जॉबे कर कर के रिटायर लोगों का हाल देखो क्या है तो बातों वही आगे आ जाए कभी कोई मिलते है ना क्या हाँ और कोई बड़े पद पे होते बुढे होते कांपते रहते और फिर जरा आते आपका दर्शन करने आई ओ, मेरे को तो दया आती कैसी बेवको अभी पूछ रहा याद करते चल नहीं सकते पकड़ के ले आए मैं ऐसा था मैं हाई कोर्ट में जज था मूल मैं जनरल मैनेजर था मैं ये था आईज ये था अरे वो शरीर नहीं रहा वो पद नहीं रहा अभी मैं था अरे तू उसके पहले भी था अभी भी, भी कभी ना मर सके तो वो हूँ वो चार याद कर ये पूछड़े घुस गए खोपड़ी में क्या करूँ बूढ़े को से मिलता हूँ ताकि संसार की आशक्ति मिट्टी हो तो जरा थोड़ा सा कुछ दे दूँ प्रसाद लेकिन वो कचरा भर के फिर बात करते बोला तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हम क्या करें मैं साथ अच्छा ठीक है सेक्रेटरी डायरेक्टर था उस कंपनी में ऐसा मैं आया था बहुत छोटी कंपनी मैंने बहुत बड़ी कही अभी तो सेवन थाउजेंड मिलियन की अरे टट्टू क्या हो गया <laughs> ये सब क्या फालतू बातें मैं कौन हूं संसार क्या है ईश्वर कैसे मिले ये सब हो हो के भी मिट जाता फिर कौन ऐसा है जो नहीं मिटता है आ आके चला जाता है फिर भी कौन है जो जाता नहीं हमारे से दूर और जिसको पाने से सब कुछ पा लिया जाता है जिसको जानने से सब जाना जाता है आज जिसमें स्थित होने के बाद कभी भी बड़ा भारी दुख भी चलाए मान नहीं कर सकता वो क्या चीज है ऐसी कोई भूख जगह ऐसी भूख जगह तब पता चले कि क्या था जीवन क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज छोड़ी छोड़ी सब जाते हैं देह गेह धन राज ये कर लूंगा वो कर लूंगा जिन्होंने कर लिया वो छोड़ छोड़ के मर रहे हैं और दूसरे जोर मार देख ले बेटे तू ही इसने क्या उसने वो कहता अभी हम थोड़ा और कई पतंगे दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं इसलिए सफर क्या हो गया मजा लेने के अरे वो छटपटा के मर रहे बोले नहीं कुछ तो होगा सब जा रहे दूसरे पतंगे भी वहीं जा रहे क्या हम उनके करीब करीब का तो नहीं कर रहे हो ही रहे है झोंको अपने घर बस सीधा लाइए पत्नी लाइए बच्चे लाइए जवायु संभालिए फिर बाइपास कराइए फिर फिर हार्ट अटैक संभालिए हाई बीपी पी लाइए लो बीपी पी बइए डायबिटीज कंट्रोल कराइए अंत में आये हाय करके मर जाइए राम इसीलिए आए थे बेटे इंसान की बदभक्ति अंदाज से बाहर है कम भक्त खुदा होकर बंदा नजर आता है, है तो सनातन ईश्वर का अंधर क्या कर रहा है ओम ओम नारायण हरी